परम पिता परमात्मा का स्मरण परम शांत और शांति के देने वाले परमात्मा ओ मी सजनों प्रत्येक मनुष्य शांति की कामना रखता है वो इस संसार में जो सुख पाना चाहता है जो सुख उसने प्राप्त कर लिया है बना रहता है या आ सकता है जब शांति हो निरूपद्रता बाधाएं ना हो सब कुछ व्यवस्थित हो आज के वेद मंत्र में शांति की चर्चा की गई है बहुत से वेद मंत्र शांति के बारे में बोलते हैं इस मंत्र में एक व्यापक स्वरूप शांति का प्रस्तुत किया गया है ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है और महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इसको क्रम संख्या 25 पर रखा है मंत्र में विविध चीजों की शांति की स्थिति कही है मंत्र है शांति। द्यू शांति द्योलोक जो प्रकाशमान लोक है वो आकाश जिसमें विभिन्न प्रकाशमान लोक विद्यमान हैं वह क्षेत्र सारा शांति ही शांत होवे। दूसरे शब्दों में वो शांत है हमारी शांति के लिए उस द्यूलोक का शांत रहना भी आवश्यक है जहां लोक लोकांतर प्रकाशित हो रहे हैं वो स्थान भी शांत होना चाहिए इतनी व्यापक दृष्टि रखने के लिए परमात्मा हमें निर्देश कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति अपनी शांति कहां तक समझता है किनसे अपनी शांति समझता है तो अपने परिवार वालों से आस पड़ोस वालों से और कुछ विस्तृत देश के लिए वो शांति की कामना करता है क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसको बाधा होती है वायु की शांति चाहता है पेड़ पौधे वनस्पतियों की शांति चाहता है लेकिन इससे आगे की शांति वो प्राय विचार में नहीं लाता परमात्मा ने हमें इस मंत्र में निर्देश किया मनुष्यों को हमें जिस शांति की कामना है वो लोक में भी है और द्व्युल भी हमारा शांत हो उसका भी अंतर उसका भी प्रभाव हमारे पर पड़ता है तो इस मंत्र को दो तरीके से हम देखते चलेंगे पहला है कि ये शांत हैं, और दूसरा है कि ये शांत ही रहें। तो देवहू शांति द्व्युल शांत है अंतरिक्षम शांति द्विलोक से निचला भाग पृथ्वी और द्विलोक के बीच का भाग अंतरिक्ष वो भी शांत है और अंतरिक्ष में स्थित पदार्थ भी वायु भी ये शांत है निरूपद्रव है पृथ्वी शांति ये पृथ्वी भी शांत है निरुपद्रव है दूर से लेके आए द्व्युलोक फिर निकट आए अंतरिक्ष और फिर और निकट आए पृथ्वी लेकिन ये सब बहुत विस्तृत है बहुत व्यापक है और इस पृथ्वी पर भी आगे कहा आप शांति थोड़े और संकुचित हुए और थोड़े निकट आए जल भी शांत हो और जल भी शांत है इस पृथ्वी पर बाह्य सतह पर दो तिहाई भाग जल का है लेकिन जल का भाग कुल मिलाकर पृथ्वी से अधिक नहीं है बाहर का क्षेत्रफल अधिक है लेकिन इस समस्त जल को धारण करने वाली पृथ्वी जल से अधिक है पड़ी है तो पृथ्वी भी शांत है और आपाह शांति ये जल भी शांत है और इस जल के कारण और भूमि के कारण इस पर होने वाली औषध यह शांति ये औषधियां भी शांत है इन सब में अपने आप में कोई उपद्रव नहीं है ये शांत है आगे कहा वनस्पत यह शांति वनस्पतियां भी शांत हैं औषधि और वनस्पति में भिन्नता होती है औषधियां वे पौधे कहलाते हैं जो पकने के बाद में समाप्त हो जाते हैं उनका फल जब पक जाता है एक बार फल देते हैं और फल को पकने के बाद में उसमें भी समाप्त हो जाते हैं दूसरी तीसरी बार वो फल नहीं देते हैं। जैसे कि गेहूं चावल जो बाजरा आदि ये औषधियां कहलाती हैं एक वो औषधि हम कहते हैं जो दवा के रूप में लेते हैं उन्हें भी औषधि कहते हैं क्योंकि वो प्राण का धारण करती हैं, ऊर्जा से युक्त तो होती है इसलिए उनको औषधि कहते हैं वनस्पति उन्हें कहते हैं जिनमें के हमें फल तो दिखाई देते हैं लेकिन पुष्प दिखाई नहीं देते फलईर वनस्पति ही औषधया फल पाकांता और फलईर वनस्पति जैसे कि वृक्ष, उसके फल तो हम देखते हैं पुष्प नहीं देखते पीपल गूलर ऐसे जो पौधे हैं इस प्रजाति के उनको वनस्पति कहा गया और फिर एक तीसरा शब्द और आता है वृक्ष वृक्षों ने कहते हैं जिसमें पुष्प भी आते हैं और फल भी लगते हैं जैसे कि आम जैसे कि जामुन जैसे कि अमरूद और एक बार फल आने के बाद में ये सूख नहीं जाते हर वर्ष या एक वर्ष छोड़ के या वर्ष में दो बार जैसा उनका विधान होता है उसके अनुसार वो फल देते रहते हैं तो औषधाया ये भी शांत हैं और वनस्पतियां भी शांत हैं आगे कहा विश्व देवाह शांति ये समस्त देव भी शांत हैं विश्व देवा के अनेक अर्थवैसी ने किए एक तो सब जगत के विद्वान वो भी शांत हैं यद्यपि वो मनुष्य हैं लेकिन देव कोटि में पहुंच गए हैं वो भी शांत हैं आगे कहा विश्व द्योतक वेद मंत्र इस समस्त विश्व को बताने वाले संकेतित करने वाले जनाने वाले जो वेद मंत्र हैं वे इस समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले जो वेद मंत्र हैं वे भी विश्व देवा है वैसे तो सूर्य प्रकाश की दृष्टि से भौतिक प्रकाश की दृष्टि से संसार को जनाता है प्रकाशित करता है लेकिन वेद मंत्रों के माध्यम से संसार भिन्न ढंग से प्रकाशित होते हैं जैसे कि ये भी वेद मंत्र है अब त्यूलोक और अंतरिक्ष लोक भी शांत है हमें शांति प्रदान करता है ये कैसे प्रकाशित होगा वेद मंत्र से प्रकाशित होगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है इन सब के पीछे परमात्मा छुपा हुआ है यह सब कैसे पता लगेगा वेद मंत्र से पता लगेगा वैज्ञानिक इन सबको देखते हैं इनकी प्रक्रियाओं को जानते हैं प्रयास करते हैं लेकिन इनके पीछे छुपे हुए इनके निर्माता पालक परमात्मा को वो जाने ये आवश्यक नहीं लेकिन वेद मंत्र ये भी बताता है ये समस्त चीजें परमात्मा की कृपा से चल रही हैं परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं तो अब जो वेद मंत्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके इस संसार को देखेगा वो वास्तव में देखेगा इनको वेद मंत्र इन सब चीजों को प्रकाशित करते हैं भौतिक स्वरूप भी बताते हैं और इनके पीछे छिपे परमात्मा को भी बताते हैं तो विश्व देवा से विश्व देव तक वेद मंत्र लिया और इंद्रिय भी लिया देव इंद्रिया होती हैं, हमें जनाती हैं हमें सदा देती रहती हैं। ये पांच ज्ञान इंद्रिया आत्मा को सदा कुछ ना कुछ देती रहती है पहुंचाती रहती है देने वाली हैं ये ज्ञान स्वरूप हैं जान देती हैं जान देने की माध्यम बनती हैं ये भी शांत है दूसरे शब्दों में कहें ये भी शांत हो जाएं हमें इंद्रियां बड़ी चंचल दिखाई देंगी हानि पहुंचाने वाली दिखाई देंगी लेकिन वेद मंत्र कहता है कि ये भी शांत है इंद्रियों के कारण जो भी दोष होते हैं दोष होते हुए दिखाई देते हैं संसार के प्रति आकर्षण होता है वो इंद्रियों का दोष नहीं है वो इंद्रियों का गुण है इंद्रियों में दोष हमारे कारण से है जिसकी की कामना की गई यहां पर इंद्रिया शांत है और विश्व देवा का अर्थ सूर्य उसकी किरण और तत्रस्त गुण उन सबको भी महर्षि ने किया आगे कहा ब्रह्म शांति ही ब्रह्म का मतलब परमात्मा और वेदादि शास्त्र भी ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं ज्ञान रूप हैं ये भी शांत हैं अगर दूसरा अर्थ करें तो हमें कहना होगा कि ये शांत होवें जब हम किसी से शांत होने की कामना रखते हैं ये शांत हो जाए इच्छा रखते हैं तो एक भाव मन में छिपा रहता है कि ये अशांत भी होते हैं ये अशांत भी हो सकते हैं तभी तो हम शांति की कामना कर रहे हैं उनसे कि ये शांत हो जाएं, जो शांत ही है उसे शांत होने के लिए कैसे कहें तो चूंकि यहां पर ब्रह्म यानी परमात्मा और वेदादि शास्त्र को भी कहा जा रहा है कि वो शांत हो जाएं, तो क्या ये कभी अशांत होते हैं परमात्मा तो सदा शांति में है और हमारा कल्याण ही करता है उस दृष्टि से तो वो अशांत है ही नहीं हो ही नहीं सकता और इस कारण हम परमात्मा को शांत होने की कामना भी नहीं कर सकते कि यह परमात्मा आप शांत हो जाओ लेकिन गौण भाषा में प्रयोग किया जा सकता है जब हम पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा हमें दंड देता है और उसे हम परमात्मा की अशांति समझ सकते हैं समझ लेते हैं वास्तव में परमात्मा अशांत नहीं होता है स्वरूप में भी और दंड देने में भी उसका दंड भी शांति के लिए है उसका दंड भी शांति स्वरूप ही है तो तत्वतः देखेंगे तो यहां पर यह प्रार्थना ही नहीं बन सकती कि वो शांत हो जाए बनेगी तो गौण रूप से बनेगी और यहां वेद के लिए भी कहा वेद भी अशांत कैसे हो सकता है वो तो शांति के लिए ही बना है लेकिन गौण रूप से देखें तो लोक बाग वेद मंत्रों को लेके उसके विकृत अर्थ करके विकृत अर्थ बता करके लोगों को अशांत कर सकते हैं और लोगों को लगेगा कि वेद तो अशांत है वे तो हिंसा करने वाले का समर्थन करते हैं वेद तो हिंसक हैं हिंसा का समर्थन करते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें कह सकते हैं वेद गृहस्थ जीवन का उपदेश करते हैं तो वेद तो अशांति पैदा करने की बात करते हैं क्योंकि गृहस्थ में कोई सुखी नहीं रह सकता ये हमने मान लिया है वास्तव में वेद कभी अशांति पैदा नहीं करता जैसे परमात्मा नहीं करता पर गौण रूप से इनका कोई गलत उपयोग करें तो यह हानिकारक अवश्य हो सकते हैं इस दृष्टि से कहा जाए तो वो शांत हो जाए लेकिन सीधा सीधा अर्थ देखें तो ये शांत हैं ये अशांत हो ही नहीं सकते ब्रह्म शांति और इस सब के बाद कहा सर्वम शांति इन चीजों को जिनको गिनाया उसमें सब चीजें आ चुकी हैं और महर्षि ने तो उनमें स्थित पदार्थों को भी ले लिया है आपह शांति यानी जल शांत और जल में स्थित समस्त पदार्थ शांत औषधियां शांत औषधियों में स्थित गुण भी शांत वनस्पतियां शांत वनस्पतियों में स्थित पदार्थ भी शांत सूर्य शांत सूर्य की किरण भी शांत सबको ले लिया इन सबको गिना दिया बचा क्या लेकिन भावना क्या है मनुष्य को क्या भावना रखनी चाहिए आर्य को क्या भावना रखनी चाहिए सब शांत हो जाएं। और दूसरी दृष्टि से आर्य को यह देखना चाहिए कि सब शांत हैं हम अपनी अशांति का कारण कहां खोजते हैं हम अपनी अशांति का कारण उपद्रव का कारण अन्यों में खोजते हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति है कुछ भी गलत हुआ उसका कारण तत्काल बाहर देखेंगे क्यों हुआ ये और बाहर ही हम अशांति का कारण उपद्रव का कारण समझते हैं बाहर से भी अशांति उपद्रव होता है लेकिन परमात्मा के द्वारा निर्मित ये सारा संसार अशांति के लिए नहीं बना है वो शांति के लिए ही बनाए इन सब में शांति देने वाला परमात्मा है इन सबकी शांति बनाए रखने वाला परमात्मा है इसलिए महर्षि ने इसको परमात्मा से जोड़ा ये सब चराचर जगत के पदार्थ हमारे लिए हे सर्वशक्तिमान परमात्मा आपकी कृपा से शांत निरुपत्र। सदानुकूल सुखदायक हों ये महर्षि की विशेष दृष्टि है ये सब शांत हैं और शांत बने रहें हे प्रभु आपकी कृपा से इसलिए इस वेद मंत्र का देवता ईश्वर है दिखने में संसार के सब पदार्थ यहां पर कहे हुए प्रतीत होते हैं लिखे हैं हम सोच सकते हैं कि इनमें से कोई देवता होना चाहिए इस मंत्र का विषय या तो शांति होना चाहिए या इनमें से कोई पदार्थ होने चाहिए जो गिनाए गए हैं वो इस मंत्र के देवता या विषय होने चाहिए लेकिन देवता है इसका ईश्वर इन सबको बताते हुए ईश्वर को बताया जा रहा है इन सबकी शांति को बताते हुए ईश्वर को बताया जा रहा है इन समस्त पदार्थों की शांति हे प्रभु आपके कारण से है आपकी व्यवस्था से है आर्य की दृष्टि ये बनेगी आगे कहा ये जो इन सब में शांति है सा शांति शांति रे व शांति सब कुछ शांति ही शांति है सब शांति ही है आर्य की दृष्टि बदल चुकी है वो ईश्वर को सर्वसमर्थ अत्यंत बुद्धिमान सर्वज्ज न्यायकारी स्वीकार कर चुका है और जब ऐसा स्वीकार कर चुका तो उससे निर्मित जितनी चीजें हैं उनमें वो अशांति कैसे देख सकता है परमात्मा के बताए हुए विधान में अशांति कैसे देख सकता है परमात्मा के बनाए हुए वेद से अशांति कैसे देख सकता है और वेद में जिस भी चीज का उपदेश है चाहे युद्ध का हो चाहे गृहस्थ का हो उसमें भी वो अशांति कैसे देख सकता है ये शांत हैं, ये भाव उसको पता लग चुका है और प्रार्थना क्या है सा मा शांति रे थी सा शांति वह शांति कौन सी शांति ये सा तो सर्वनाम शब्द है वो वाली शांति कौन सी शांति जो शांति मंत्र में पहले कही गई देवलोक की शांति अंतरिक्ष की शांति पृथ्वी की शांति जल की शांति औषधि की शांति वनस्पति की शांति समस्त देवताओं की शांति और ब्रह्म की परमात्मा की और वेद की जो शांति है इन सब में जो शांति है सा शांति वो शांति इनको वो आर्य अशांत नहीं देख रहा है इनको शांत देख रहा है परमात्मा का निर्देश है इन सबको शांत देखो जानो ये शांत हैं सा शांति वो वाली शांति मां मुझको ए प्राप्त हो जाए यहां हम कहेंगे कि मैं अशांत हूं अभी मैं पूर्ण शांत नहीं हुआ ये सब शांत है और इनकी शांति मेरे में आ जाए मेरे तक पहुंच जाए मुझे प्राप्त हो जाए अशांति करने वाला कौन मैं अशांति करने वाला कौन मेरे जैसे मनुष्य इन समस्त पदार्थों में जो अशांति है उनको करने वाले कौन हम मनुष्य ईश्वर निर्देश कर रहा है कि ये सब शांत हैं समझो इनको कि ये शांत हैं और इनकी शांति हमारे में आए इनको जिस तरह से मैंने बनाया है उसको समझ करके उसका ठीक ठीक उपयोग कर लो तो हम भी शांत हो जाएंगे शांति हम किसे कहेंगे कब हम शांति मानते हैं जितना हमें आवश्यक है उतना उस वस्तु का स्वरूप हमें प्राप्त होता रहे उसका लाभ मिलता रहे तो हम कहते हैं शांति है उचित वृष्टि हो तो शांति है अल्प वृष्टि हो तो अशांति है अति वृष्टि हो तो अशांति है पृथ्वी जैसे भी चल रही है अपने ठीक रूप में है तो शांति है इधर उधर हो जाए होती नहीं है और हम कर भी नहीं पा रहे हैं, तो अशांति हो जाएगी पर अपने पर्यावरण को भूमि को हम अशांत कर देते हमारा व्यवहार ऐसा है तो वो अशांत हो सकती है वो तो शांति ही थी हमें अपना व्यवहार शांत करना है ये सब चीजें शांत हैं तो मंत्र में ये सब जान करके आदमी में क्या भाव पैदा होगा क्या स्थिति बनेगी उसकी वो शांत हो जाएगा वो शांति प्राप्त हो इस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला ऋषि कैसा बन जाएगा तो इसका भी ऋषि है दध्यंग आथर्वण तो पीछे मंत्रों में था चन्नो वात पवताम दध्यंग आथर्वण ऋषि इस मंत्र का भी है इस मंत्र का जो दृष्टा है वो दध्यंग बन जाएगा अध्यन का मतलब जो धारण करने वाली चीजें हैं उनको प्राप्त करने वाला ये जितनी चीजें गिनाई हैं ये हमारे को धारण करती हैं हमें धारित करती है ये धारण करने वाली है इन धारण करने वाली चीजों को प्राप्त करने वाला वो बन जाएगा वो ऋषि इनकी शांति को जान करके स्वयं शांत होके इनका ऐसा उपयोग करेगा ये धारण करने वाले हैं इनको प्राप्त कर सकेगा यानी ठीक ठीक प्राप्त कर सकेगा यू तो दुनिया सारी जल को प्राप्त कर रही है भूमि से अन्न कर रही है सूर्य का लाभ ले रही है ये सब चल रहा है लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं है ये आंशिक प्राप्तियां हैं ये दध्यांग ऋषि जो इस मंत्र को समझ लेता है वो इनसे वास्तविक लाभ प्राप्त करने वाला बन जाता है दृष्टा इस ऋषि रूप में आ ही जाएगा दध्यंग और आथर्वण जो हिंसा से रहित है और जो संशय से रहित है वो संशय से रहित होगा और हिंसा से भी रहित होगा दध्यंग आथर्वण ऋषि हम सब बन सकते हैं शांति के लिए महर्षि ने निरूप्रव शब्द खोला है और हमें कैसा शांत बनना है तो उसके लिए कहा दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हो जाऊं मैं दुष्ट न हो और क्रोधादि से रहित हो जाऊं और इसी तरह संसारस्थ जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रव से रहित हो जाए ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं जहां व्यवस्था होती है वहां शांति होती है लेनदेन व्यवस्थित हो शांति है एक दूसरे के साथ व्यवहार ठीक है शांति है सड़क पे आवागमन ठीक व्यवस्थित है नियमों के अनुसार तो शांति है अपने अपने नियम में जब रहते हैं तो शांत है ये जो इतनी चीजें गिनाई है इनमें किसका नियम काम कर रहा है इन सब में शांति है ये अपने नियम पे चल रहे हैं वर्षों से आगे भी चलते रहेंगे इनमें विकृत होने के लिए या अशांत होने के लिए कोई प्रवृत्ति इच्छा नहीं है ये तो शांति ही चलेंगे इनकी शांति कहां से आई वो कौन सी शांति है जो इनमें है जिस शांति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं इनमें ये शांति आई कहां से है ये सारी शांति परमात्मा की है परमात्मा ने ही तो इन्हें इस प्रकार का बनाया है कि वो हमारे लिए कल्याणकारक है और हमें शांत प्रतीत होते हैं यदि परमात्मा के नियम निर्देश हमारे में भी आ जाएं आर्य अपने में पूरी तरह उतार ले तो वो भी शांत है यही वस्तुएं अनार्य के लिए हानिकारक होंगी और आर्य के लिए लाभदायक होंगी इसलिए इनकी शांति जो परमात्मा से प्रदत्त है वो हमें भी प्राप्त हो हम उस शांति से युक्त हों इन सब के पीछे हम इनके देवता ईश्वर को सदा स्मरण रखें और दध्यंग आथर्वण के रूप में आ जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये मंत्र के अंदर कामना है प्रार्थना है भावना के साथ ओम का उच्चारण करेंगे परमात्मा को समस्त शांति का देने वाला स्वीकारते हुए स्मरण करेंगे ओ